गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोत श्रीनंदनंदनंद बंदेराधिका चरणोद गोपीजन समयूत बिंदावन मनोहर वाशाकुवश्च कृपा सिन्धुव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगुति यदपा तमह वंदे परमाधव बृंदावई तुसीदे वैपिया वैकेश्व भक्तिपदेवी सत्वत्यी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चयी वनम देवी सरस्वती वैश् तथो जो मुदीर संकीर्तने गुरु भक्ति प्रकाशनेगुरभक्ति भक्ति सदा प्रमोदजगोदिण्य दे सदाभविष्य दौहम तीथास्प भीरुंच्यीतातिहुमालीपूत वंदे महापुरुषते चरण्यम तज सुसुरेपीतरजक्षी धरमीष्ठर्जवचसा जर मी गयीतृशीत वंदे महापुरशते चरमारविंद यदवनखचंदमिषटा विस्फुित किपवधु स्वर्शी पूर्णानुरागर सारूर्ति साराधिका कदा कर श्रीकृष्ण चैतन्न प्रभुनेैत गगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी आजान लंबित भुजौ कन का बदत संकर्तनक पितर कमलायताक्ष षाम्वरोजरो जगधर पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हे हरे नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरव दिव्यूप मुक्ति भावानुरूपे न सदा न गंगा गौरी निरंतर भागम नारायणो गंगातरंग रमणीयटकलाप गौरीषी तवाम भागण बागी सयस्य भजवीशनाथीशयद लक्ष्मी वक्ष यस हृदय संबी संमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा राम राम हरि अथाते ते पदम मुजदेशत ही जगवन न चान्यकोपी चिंवन अथा ते पदाबुजदेशनुगृहत ही जानति तथ्यम भगवान नमे चिन्बिशिन्मन जानती भगवन् भगवान च एक चिरन विचिन्मन जानाति तथ्य भगवान् ही शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाध जी को एक व्यक्ति ने पूछा था शिशिलोभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहोपाध जी को एक व्यक्ति ने पूछा था आपको भगवत प्राप्ति हुआ है आप भगवान को देखे हो आप भगवान को देखे हो एक व्यक्ति गौड़ी गोष्ठी पोती शिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहोपाध जी को बड़ा चैलेंजिंग मूड लेके प्रश्न किए थे क्या आप भगवान को देखे हो बताओ आप भगवान को देखे हो पौपा जी ने गंभीर होके उत्तर दिए देखिए हम भगवान को देखे हैं और नहीं देखे हैं इसमें आपका क्या सुविधा होगा अगर हम बोले भगवान के देखे हैं फिर भी आपका विश्वास नहीं होगा और हमारा ये जो उत्तर है भगवान को देखे हैं और नहीं देखे हैं इसमें आपका क्या सुविधा होगा आपका कुछ सुविधा होगा अगर आप पूछो तो भगवान को देखने का रास्ता क्या है दैट आई कैन शो भगवान को प्राप्ति करने का रास्ता क्या है ये अगर पूछो तो यह हम आपको पक्का बता देंगे पूरा खुल्ला इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि गुरुवर्गो का कृपा है ये आपको बताना चाहिए जबकि हमारा अंदर में भगवान का करुणा प्रकाशित है और आदेश भी है बताने के लिए गुरुवर्गो का आदेश, भगवान का आदेश तो ये हम बता सकते हैं जो श्लोक देके शुरू किया था बड़ा आश्चर्य श्लोक है ब्रह्मा जी का अथापि ते अनुग्रहित अनुगृहित जनाति तत्त्यं भगवन् भगवन महीनो न एको एक चिरम विचिन्भ यहाँ ब्रह्मा जी कातर होके बड़ा ऊंचा भावना लेके कह रहे हैं भगवान क्षमा करना आपको कोई जान नहीं सकता अकेला अपना मनमानी स्वतंत्र विचार लेकर अनंत काल आपको ढूंढे तो ये संभव है नहीं कि आप मिल जाए एक न्यम एकोपी चिरण विचिन्ह दूसरा कोई प्राप्त तो नहीं कर सकता जो दूसरा कोई नहीं प्राप्त तो कर सकता इसका पहले का शब्द क्या था मना अथापिते पदामबुजोदय अनुगृहित एव जनाति तथ्यम भगवान बहिन्न भगवान आपका चरणों का कृपा जिसका ऊपर हो जाए यही आपका तत्वों को जान सके जिसका बारे में हम बल्लाव महाराज का आविर्भाव तिथि उपलक्ष में काल अंतिम में इस श्लोक को उठाया था बहुत गंभीर चर्चा है लेकिन समय मिलता नहीं परिवेश भी नहीं है माहौल नहीं है चर्चा करने का वहाँ काल उठाया था जेशा स जे एष दयाद अन सर्वात्मश्रित पदम जवलीक ते दुस्तरामित तरह मैं नौ महमीति ससेगाक्ष्य ये श्लोक का व्याख्या कवि होगा जिसका ऊपर देव का कीपा हो जाए और देव का कीपा किसका ऊपर है इसका भी कंडीशन दिया गया अनंत देव का कृपा ना हुए तो अनंत काल ढूंढते रहे तो भगवत तत्व तो मिलने वाला नहीं नीलाचल क्षेत्रों में है पुरुषोत्तम क्षेत्रों नीलाचल सिलो सार्वभम भट्टाचार्य जैसा जाने माने विद्वान पंडित तबकी जमाने में वर्ल्ड में एक नंबर पंडित भारत में अद्वितीय पंडित मतलब वर्ल्ड में क्योंकि वर्ल्ड में तो कोई जगह है ही नहीं जो पंडित तो है तो भारत में ही है ये जो भारत में पूरा भारत भूमि में छानबीन करो तो सिला सर्वोमोट जो का पंडित नहीं था तभी महाप्रभु श्रीमान महाप्रभु ने बताया था तुम साक्षात बृहस्पति हो तुम साक्षात बृहस्पति लेकिन एक बात यह है ये पांडितों आदि विधवा पांडित्यों जो है इसके द्वारा भगवत तत्वों को जाना नहीं जाए ऐसा करोड़ों पंडित तो हमारा अंदर में आ जाए तमाम दुनिया का वेद वेदांतों संस्कृत सब पढ़ के हम शेष कर दिया फिर भी आपका जीवन बेकार है क्योंकि भगवत दर्शन भगवत तत्व विज्ञान आपका अनुभव में नहीं आएगा संभव नहीं ये आना संभव नहीं क्यों बोले भगवत तत्व विज्ञान जिस रास्ते पे आता है द प्रोसीजियर यूल हैव टू फॉलो वो पद्धति आप जानते नहीं हैं अब आप हम भगवान को जानेंगे संभव नहीं ब्रह्मा इसी बात को बोले तो जब तक अनंत देव का कृपा ना हो जाए तब तक भगवत भगवान का कृपा नहीं मिलेगा और जो एक बात बताया था हमने निर्वलीखम जैसम से अनंत सर्वात्मनाश्रित पदम सर्वात्मनाश्रित पदम अ जितना सारे भक्ति राज्यों का कहानी है कथा है उसमें विशुद्ध भक्ति का कथा बहुत कम है भक्ति राज्यों का कथा है लेकिन एकदम एग्जैक्ट एक जो है वही बोलने वाला बहुत कम है नहीं है इसलिए पोपा चिल्ला के बोलते हैं गौड़िया मठी है जो चिल्ला चिल्ला कर जगतवासी का मंगल के लिए गाली खाता है हे कहाँ से आए गाली खा के भी बोलते हैं ये सच्चा है नित्यानंद बहु इतना माड़ खाने का बाद भी प्रेम दिया ये गौरियामठ छोड़ के किसी जगह है गौरियमठ का अच्छा करुणा है जो बात बोलने गया था सिल सर्वम भट्टाचार्य जैसा करोड़ों पंडित अगर रहे वो भी भगवत तत्व को नहीं जान सकेगा अगर भगवान का कृपा न गोपीनाथ आचार्य जी जिसका साथ सर्वोम भट्टाचार्यों ने बड़ा भारी तर्क वितर्क उठाया था महाप्रभु का साथ भी उठाया था उसका एक किताब निकाला बंगला में पाँच साल सात साल पहले नीला चले वेदांत व्याख्यान उसका हिंदी हो रहा है अभी निकालेगा नीला चले वेदांत उसमें देखोगे सर्वोंठे चे जो, जो कितना किस्म का तर्क उठाया मायावाद को आश्रय करके कितना किस्म का तर्क उठाया महाप्रभु को खंडन करने के लिए लेकिन वो तो साक्षात्परात्पर अखिलेश्वर भगवान उन्होंने एक एक जुक्ति जो है सर्वमट्टाचार्यों का टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक दिया और अंतिम में स्थापित किया देखो ये बात भक्ति का बात फिर भी समझ में नहीं आया कब समझ में आया जब कृपा किए की उसका ऊपर सर्व भट्टाचार्यों को ऊपर जब कृपा किए की वो गिर गया चरण में ऐसा जुक्ति ऐसा विचार तो भगवान चोर किसी का हिम्मत नहीं आज तक मेरा जिंदगी में ऐसा देखा नहीं ऐसा करके जब शरण में गया जाने के साथ साथ भगवान ने अपना स्वरूप को दर्शन अनुभव दिया सब कुछ हो एक प्रतिशत शरणागत हुआ एक प्रतिशत कम नहीं था 100 100 परसेंट विश्वास आ गया उस समय उसका सारे तत्वों का बोध हुआ भगवान गुरु वैष्णव का कृपा छोड़ के कभी भी ये सब गंभीर तत्वों का अनुभव संभव नहीं गोपीनाथ गोपीनाथाचार्य का जी के साथ जब तर्क उठाया था तब सर्व भट्टाचार्य मानने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल नहीं बेकार अंतिम में गोपीनाथाचार्य जी देखे इतना भी समझाए इसको इसका अंदर में बोध नहीं आएगा जब ठाकुर जी का कृपा हो किंतु अपराध है मायावादी कृष्ण चरण हए अपराधी तो चुपचाप हो गया बोला ठीक है और एक बात बोल दिए ईश्वर कृपा लेस है तो जहा है तो ईश्वर तत्व तो जाए नहीं भरे पर इटी फंडामेंटल सुंदर बात बताए ये चर्चा करने का विषय है ईश्वर कृपा लेस है तो जहा है से तो ईश्वर तत्व तो जाने भाई पा ईश्वर तत्व तो तो। ईश्वर तो। कृपा लेस क्या डायरेक्ट आता है बार बार बोला ईश्वर का कीपा डायरेक्ट नहीं आता भक्तों का माध्यम तो फिर इधर सब जो का उधर डायरेक्ट आ गया नहीं डायरेक्ट आया नहीं टीका ने व्याख्या किया जे गोपी जो गोपीनाथ आचार्य जी इतना बड़ा भक्त है दुखी हो गया कि ये अभिमान करता है इतना बड़ा वेदांति इतना बड़ा सरोदर्शन का पंडित हा भगवान अगर आपका कृपा इसका ऊपर हो जाए इसका पंडित तो इसका विद्वा बुद्धि सब सार्थक हो जाए बस यही जो आरती था गोपीनाथ आचार्य जी का इसी पर चैतन्यमा साक्षात कृपा कर दी कह मेरा भक्त तो चाहा इसको ये गोपीनाथ आचार्य जी बाद में बलोदेव विद्याभूषण रूप में आविर्भाव हुआ ये गोपीनाथ आचार्य जी हमारा बाद में गोर लीला में जो आता है बाद में बाद बलदेव विद्याभूषण रूप में आया और जब तर्क वितर्क हमारा गुरुवर्गो ने ये सब दिखाया प्रमाण जब तर्क वितर्क चल रहा था गोपीनाथ गोपीनाथाचार्यों उधर बैठा था जब सर्वमठ आचार्यों महाप्रभु का विचार चल रहा था और वही सिद्धांतों को वेदांतों का परिपूर्ण रूप उपस्थापन किया गलता जयपुर गलता में गद्दी वहाँ बोलो थे बुद्धवसन पूरा एकदम वेदांतों का पूरा कैसे गोविंद जी बोले सपना दिस गए उठो उठो उठो हो जाएगा तुम लिखना शुरू कर दो हम बोलते जा रहे इसलिए इसका एक नाम भाष्य भी है ये सब बातें उठाया क्यों आप तो गीता पाठ करना था बोले आकाल जो विषय उठाया था इसको साफा करने के लिए ऐसा बात बोलना जरूरी था तो आपका गीता का ऊपर निष्ठा बहुत गुना बढ़ जाए ईश्वर की लेश है तो जहा है से तो ईश्वर तत्व जानी भरे यही बात को ब्रह्मा जी ने बताया अथापिते पदाम्बुजो ले अनुगृहित एव ही एव ही कन्फर्म जानाती तथ्य तो तुम्हारा तत्वों को जान पाता और एका स्वतंत्र होकर बिना गुरु का तो कुत्ता का मापी आनंद काल घूमे न चाहे अन्यम एकोपी चिरण विचिन बना विचिन बिचिन्वन मतलब खोजना भगवान कहाँ है भगवान कहाँ खूजे मिलेगा नहीं तो बेकार है बिना शरीर कुछ नहीं सिद्ध होता ये बात को उठाया इसलिए काल भक्ति भक्तिवल्लभ तत्व गुस्से महाराज ये महाराज जी का एक बात हमने उठाया था महाराज जी बोलते हैं किसी को अगर भगवान चाहिए तो अभी मिल जाएगा अब ये अभी मिल जाएगा ये क्वेश्चन किसी का समझ में नहीं आया आज भी यह प्रश्न उठाया था हमने सोचा कि अगर हमारा जवान से शिला महाराज जी का बानी निकल ही गया निकल गया तो ये हमारा जुमा है इसका पूरा क्लियर करके उत्तर देना नहीं कि ये बात महाराज जी का ऊपर उल्टा समझेगा आदमी अभी मिल जाएगा इसका मतलब क्या है तो समझता नहीं जबकि शास्त्रों का विचार है साधो वस्तु साजन बिना कभी मिलता नहीं साधो वस्तु जो है बिना साधन कभी मिलता नहीं तो महाराज क्यों बोला अगर किसी को भगवान चाहिए तो अभी मिल जाएगा तो भूल गलती व्यक्के उल्टा चिंता करेगा आदमी तो इसी व्याख्या को सुन लो पूरा दिल आनंद हो जाएगा श्री नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन में जगह जगह एक एक किस्म का भाव आता है बड़ा बड़ा विद्वान व्यक्ति का भी बस का काम नहीं वो समझे नर्तो ठाकुर ये बात क्यों बोला हमने खोद देखा महाराज वृंदावन में कितना तर्क वितर्क हो अरे नर्तम ठाकुर बोल के गया ये आपने उल्टा बोल बोलेगा हमारा साथ नहीं किसी का साथ किसी का तर्क चल रहा है तो हमने हैरान हो के देखते रह गए क्या बात है एक महापुरुष का विचार जो है तुम अगर वास्तव गुरु वैष्णव का अनुगत्य तो में हो तुम्हारा दिल में सिद्धांत तो प्रकट हो जाएगा जिस वैष्णव का कथा सुन रहे हो जिस वैष्णव का अनुगत तो कर रहे हो गुरु वैष्णव का वही कीपा करके तुम्हारा हृदय में सिद्धांतोस्फूर्ति करा देगा सिद्धांत तो कोई मुकुस्त करने वाला चीज़ नहीं है सिद्धांतो कोई जैसे बॉडी बिल्डिंग हैं बॉडी बिल्डर्स बहुबा जी बोलते ये शरीर और कसरत का चीज़ नहीं है कसरत करके हम कमा लें ऐसा नहीं वो का कृपा लब्ध है तो नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन में एक एक जगह एक एक भाव प्रकाश किए हैं भाव प्रकटित किए हैं एक जगह हमने देखे हैं जो चीज लेके बिंदावन में तर्क चल रहा था गौरंग महाप्रभु का बारे में नाभुजितोदय प्रेमधन अब बोल रहे बेकार आप बोल रहे हो भजन का क्या दरकार है बिना भजन तो दे दे तो लिखा है नाभोजित दया प्रेम धन भजन का दरकार नहीं तो बोला हाँसी <laughs> ना, वाह नाभ जीते दया प्रेम धन आम बोला ठीक है तो नाभोजी ते प्रेम दया प्रेम धन आप बिना भजन भगवत प्राप्ति कर लो और नरो ठाकुर यही नरोत्तम ठाकुर फिर दूसरा कीर्तन में लिखे हैं साधन भजन नीला ना करो हैला साधन शरण जो लीला है साधन शरण जो आपका जो विषय है इसमें कभी अवहला मत करो तो आप इसको समझाओ मेरे को नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कि नाभ जी तो उदय प्रेमधान गौरंग महापो और नरोत्तम ठाकुर जी बताया कि साधन शरण लीला या तो ना करो हैला अब इसको समझाओ मेरे को अब वो चुप हो गया क्या उत्तर देगा उत्तर तो है नहीं अनुगत तो, तो उत्तर आएगा क्या उत्तर होगा देखो पत्रापत्रम विचारान न करुते न स्वरम विक्षते देमर्श दे क न काल न न काल प्रतीक्ष प्रभु न व काल प्रतीक्ष इत्यादि जो श्लोक है ये वास्तव है ये ठीक है नजीत तो दे प्रेमधन लेकिन ये जो है ये सिद्धांतों को समझना चाहिए ये ये कब हुआ मतलब चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकट विहार हुआ था चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट विहार किए ये धरती का हुआ इसी समय भगवान का करुणा का विस्फोरण इतना स्फूर्ति हुआ भगवान का कृपा का भगवान जब धरती पे अवतरण हुए उस समय चैतन्य महाप्रभु विगलित होके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो नियम शास्त्र में वो तोड़ फोड़ के प्रेम देती है नियम नहीं तो जगई माता का प्रेम प्राप्ति होने का कोई विषय है ही नहीं क्या कृष्ण भगवान कभी कोई दोस्ु डकाईज है असुर है किसको प्रेम दिया देखा राक्षस को और ये जो जगई माता को प्रेम दिया नित्यानंद बाबू का करोणास मिल गया सब तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट बिहार किए दैट वाज अ स्पेशल केस उस समय प्रकट बिहार में नाभजितो प्रेम दे, दे प्रेमधन प्रकट बिहार में ऐसा हुआ जो सामने आया आजा आजा प्रेम प्रेम ले ले प्रकट बिहार में स्पेशल केस था नाभजितो दे प्रेम धन वो भी एक बात है नाभजितो दे प्रेम धन तो है लेकिन वो जो जीव है वो भी वो जो जीव है उसका भी विशेष कोई बात होगा भगवान पत्रा विचार नहीं किया सबको दे दिया और इस समय देखा जो पत्रा पत्रो विचारणम न करुते न स्वरम विक्षते दया दियो विमर्श को नौ वक न ही नौ व काल प्रत्यक्ष प्रभु इत्यादि सो और सद्दो श्रवण क्षण सद्दो श्रवणे क्षण प्रणमनो शब्दो एक दफे देखने का बात है चैतन्यमा को देख लिया और कान में सुन लिया चैतन्यमा का बात और कर दिया सद्दो श्रवर्ण क्षण ये स्पेशल केस था दूर से देखा मुस्लिम नौका पार करके देने के लिए आए हैं पिछलदाह में और चैतन तो को देखे पागल हो गया जाना नहीं चाहता आंसू बह रहे हैं मुसलमान इतना रो रहा है हम क्यों मुसलमान हुआ बोलो आपका संग मिलता बाद में हम वहाँ पर वो प्रेम से उसको समझाया फिर जाओ किफा मिलेगा ये सब स्पेशल केस और इसको हमारा सामने गुरुवर्गों ने दिखाया क्योंकि हमारा अंदर में बड़ा भारी उत्साह आ जाए लेकिन ये जो महाप्रभु का अप्रकट विहार है इसमें ऐसा बात नहीं तब की समय भी गुरुवर्गो सब भजन करके प्राप्त किया भगवान को और जो दिखाया स्पेशल स्पेशल केस किसी को नाभोजीते दै प्रेम धन इत्यादि कहने का उसमें भी बड़ा सिक्रेशी है तो भगवत भजन किए बिना भगवत प्राप्ति होता नहीं बड़ा सौभाग्यवान जीव है जिनका तकदीर में हुआ और बहुत सारे ऐसा भी है चैतन्य महाप्र के साथ विद्वेश किया चैतन्य महाप्र को देखा नहीं हुआ नहीं जब नित्यानंद बहू साक्षात बलराम गया कहाँ रामचंद्र क्या किसका घर में वो जो गौ मांसो काट के मुसलमान लोग जिसका घर में खाया था वो जो लक्ष्य हीरा को भेजा था लक्ष्य हीरा को हरिदास ठाकुर के पास भेजा था ना रामचंद्र राम राम खान रामचंद्र खान का सामने साक्षात बलराम गया फिर बलराम जी का जो नित्यानंद वो का परिकर प्रभु आए हैं कोई ठहरने का व्यवस्था कर दो हाँ हाँ ठहरने का तो व्यवस्था कर ही देंगे वो गौशाला है देखो गौशाला में बड़ा जगह है तुम्हारा प्रभु का बड़ा जगह हो जाएगा बड़ा बद्द जीव इतना अभिमान करते है तुरा तेरा तुम्हारा बाबा बड़ा हो गया बहुत ऐसा करता है बड़ा अभिमान प्रकाश करता है इसका कभी क्षमा नहीं मिलता कभी इसको क्षमा नहीं मिलेगा अभिमान प्रकट करता है अंदर से जबकि अभिमान का कुछ है ही नहीं ना तो तुम्हारा साथ कुछ है अभिमान किस किस आधार पर अब अभिमान को प्रकट करोगे अभिमान के लिए भी कुछ आधार चाहिए और वास्तव विद्वानों को तो अभिमान क्यों बिल्कुल नहीं आएगा तो जब बोले आपका का गौशाला है बढ़ा जाएगा वहां पर वो जब नित्यानंद वो हो हो करके हंसा अट्ट हास हाँ ठीक बताया ठीक बताया ये जो जायगा है हमारा ठहरने का यज्ञ नहीं है ये तो गौमांस खादक जो है वो लोगों का जाएगा है बोल के अट्ट हाँसी करके एकदम ऐसा करके चला गया प्रभु जब गया तीन दिन का अंदर मुसलमान राज आया उसको रस्सी देके पकड़ा है और मार पीट करके उसका घर में तीन चार दिन रहकर गौमांसो काट कर खाया और गंदगी फैलाया पूरा दुर्गंध दूषित किया अत्याचार किया व्यभिचार किया उनका स्त्री उनका अपमान किया सारे और वहाँ सिद्धांत तो में लिखा हुआ है चैतन्य भागवत में महान तो वैष्णव का जहां अपमान होता है उसका खानदान उजाड़ जाता है जहां वैष्णव का महाजनों का अपमान होता है वहां पूरा गांव के गांव उजाड़ हो जाता है पूरा गांव खाली एक आदमी का महान तेरा मान्य पूरा गांव एक का अपराध में पूरा खाली हो जाए ऐसा है तो नितानंद बहु गौरा महाप्रभु का जो स्पेशल विषय है गौर नितानंदों का जो अवतार है स्पेशल विषय है ये कोई मामूली विषय नहीं है कोई कृष्ण अवतार में राम अवतार में कभी भी ये सब आश्चर्यजनक लीला जो है कभी नहीं देखा गया कभी एक बार भी अब भक्ति शिल भक्तिवल अवती महाराज का जो वो जो बात है इस पर विचार करे वहाँ जो विचार आया देखो अगर भगवान किसी को चाहे तो अभी मिल जाए तो क्या इसके द्वारा शिलभक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी का ये जो कहना है इसमें ये समझ लोगे कि बिना भजन भगवत प्राप्ति हो जाए ये भावना आए तो मुश्किल है तो अगर किसी को भगवान चाहिए प्रतिज्ञा करके बोले तो भगवान मिल जाए हम बोला हाँ महाराज जी तो कम बताया महाराज जी तो कम बताया कि अभी किसी ने प्रतिज्ञा करके बोले सालग्राम छोकर गंगा छोकर हाँ हमको भगवान चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो महाराज जी बोला हाँ जब आगे प्रतिज्ञा करें तो अभी को अभी भगवान मिले हम बोले महाराज तो कम बोला हम थोड़ा और बढ़ा के बोले बोले भगवान तो प्राप्ति करके ही बैठे हुए हैं भगवान प्राप्ति करके भगवान तो आपका पास है भगवान तो हमारा पास है प्रहलाद महाराज जी जुक्ति दिया भगवान तो अंदर में है बाहर में क्या ढूंढने हो भगवान आपका अंदर है ऑलरेडी प्राप्ति अनुभव में नहीं है भगवान आपका साथ है तो उसको अनुभव में लाने का नाम ही भजन है और एक विचार है जब सदगुरु का सामने ऐसा विचार करे तो प्रतिज्ञा करे तो निश्चित तो इसका 100 भाग विश्वास आ गया इसको 100 भाग विश्वास नहीं आने से ऐसा प्रतिज्ञा करके बताएगा नहीं तो बताने का साथ साथ ये विचार आता है तो उसको तुरंत तो गुरुजी मिल गया गुरु मत वैष्णव तो मिल, मिल, मिल गया तो साक्षात हरित्य समस्त साक्ष्य इसके विचार के अनुसार गुरु मिल गया गुरु का स्वरूप मिल गया गुरु का कृपा मिल गया तो भगवत प्राप्ति में क्या बाकी रहेगा एक गुप्त सिद्धांत है इसका मतलब ये नहीं कि उसको भजन करने का जरूरी नहीं एक सिद्ध होने का बाद थोड़ा दिन ऐसा अगर स्थिति किसी का दिल में आए थोड़ा दिन भजन करे बस उसका विग्रह में जो ऐसा प्रतिज्ञा करके बताया उसका विग्रह में भी विश्वास आ जाएगा वैष्णव में 100 परसेंट विश्वास आ जाएगा आएगा नहीं नहीं तो ऐसा प्रतिज्ञा करके बोल नहीं सकेगा कोई तो गुरुजी मिल गया वैष्णव मिल गया विग्रोह को देखे हाँ ये तो ही ठाकुर जी है तो साक्षात हम देखते ठाकुर जी हैं बैठे तो प्राप्ति तो हो गया और महाराज जी का कहना बहुत गंभीर है इसको अगर हल्का बुद्धि लेकर विचार करोगे साधन भजन का जरूरी है नहीं तो ऐसा मत मस साधन भजन तो जरूरी है लेकिन प्राइमरी तो हो गया आपका यही विचार तो गीता का गीता का जो चलचा चर्चा काल चल रहा था इसी का ऊपर थोड़ा विचार करें काल बताया था इसका ऊपर प्रकृतिर प्रकृतिर्गुण संगमुड़ा सज्जनते गुणकर्मसु तानो अकृष्णविद मंदानो इसका चर्चा काल हुआ था प्रकृति के, के तीन गुण प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अभिभूत होकर मूढ़ व्यक्ति बोका व्यक्ति जो कर्मों करने में लग जाए सज्जनते गुण कर्मसु इनको ज्ञानी व्यक्ति रोको मत उसको करने दो आपने आप करने दो उसको और उसको थोड़ा गाइड कर दो रास्ता बता दो धीरे धीरे उसका अज्ञान चले जाए तो स्वयं उसका सब समाधान हो जाएगा मठ मंदिर प्रतिष्ठा किया गुरुवर्गों ने भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या इतना दिनों से जो भगवत प्राप्ति हुआ है जिन महात्मा मठ मंदिर का अंदर वो लोग भजन किया कि बाहर किया ये सब विचार आता है वास्तविक विचार ये हैं ये लोग का अंदर भगवान है भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो साधन है वो लोग किया और हम लोगों को लिए गुरुवर्गो ने मठ मंदिर बनाया कि जानता इतना चंचल है इतना आलसी है कि उसको अगर मठ मंदिर में नहीं रखा जाए तो करेगा नहीं मठ मंदिर में बिघु रहेगा ऐाकुर जी के लिए फूल ला जा बाजार में जा ऐाकुर जी के लिए फल्ला तू से उठा जा जा जा आरती कर ये सब जो आलसी आदमी हैं निकम आई लोगों को सेवा में लगाने के लिए हमारा गुरुवर्गों ने मठ मंदिर स्थापन किया मठ मंदिर होने से फायदा है बाहर का आदमी भी आएगा सुविधा होगा मठ मंदिर बड़ा फायदा देगा बड़ा फायदा देगा लेकिन हमारा कहना ये है कि जब मठ मंदिर नहीं था इतना तब भी भगवत प्राप्ति किया किया ना? लेकिन ये जो आदमी हैं आलसी आदमी इसको लगाने के लिए सब व्यवस्था पका किया बड़ा मंदिर का महिमा है मंदिर प्रतिष्ठा का और इधर बताया नेक्स्ट दूसरा श्लोक में 30 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास्यात्वचेत चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्या युद्धस्ो जुद्... विगत हो बड़ा सुंदर जिसका अंदर में कर्मों त्याग करने का कोई स्थिति नहीं है जिसका अंदर में अभी कर्मों त्याग करने का कोई अवस्था नहीं आया जोर जबरस्ती उसको कर्मों त्याग करने का कोशिश करो तो बाहरी दृष्टि में वो तो कर्मों त्याग कर दिया लेकिन भगवान बोलते हैं बाहर में छोड़ दिया कि अंदर में सोच रहा है वो प्रतारक चीटर है ना? इंद्रियों को संयम कर लिया बाहरी दृष्टि में अब बोले देखा हमारा इंद्रिया कोई फालतू काम नहीं कर रहा है लेकिन मनसा अस्ते शरण मन में विषय का चिंता कर रहे हो तो भगवान खुलम खुल्लम ही इज अ चीटर मिथ्याचार सौच्चते भगवान बोला बाहरी दृष्टि में बड़ा भारी बड़ा साधु बन गया इंद्रियों कोई काम नहीं कर रहा आ अच्छा साधु लेकिन मन का अंदर में चारों ओर विषय का और दौड़ है बस भगवान बोले तो चीटर बन गया प्रतारक भगवान का कहना है कि देखो इससे तो अच्छा और प्रतारक बनने से तो अच्छा है जो क्रिया कर्म में वो लगा हुआ था उसको करने दो कर्म जो अकर्म अकर्म विकर्म ये जो है इसको कर्म जो है विधि विधान का उन्ह विधि विधान पालन करे तो अच्छा है वेदों का कर्म करने दो और कर्म ना करने से कर्म करना अच्छा है कर उसको थोड़ा गाइड कर दो क्योंकि समोदमादी जब तक अभ्यास नहीं आता समो सब इस जब उसका अंदर में ये सब भाव नहीं आता जब ईश्वर में चित्तो अभिनिविष्ट नहीं होता तब तक विषयाशक्ति इसका दिल से हटना संभव नहीं तो इसको अगर कर्मो त्याग का उपदेश इसी स्थिति में देने का कोशिश करो तो मिथ्याचार अर्थात प्रतारक चीटिंग का संख्या समाज में बढ़ जाएगा वृद्धि हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ऐसा सुंदर कह रहे हैं कि देखो मैं काम करूँ मई सर्वाणी कर्मा संत्वचेतसा निराशीर निर्मो भूत्या तुमु विगत निर्ममो तुम निराशीर्ममोस्व निराशीर मतलब निष्काम कामना नहीं है निर्ममो का मतलब है ममता शून्य आसक्ति नहीं है निष्काम अट्रैक्शन नहीं है ममता सुन और निराशिर निर्म भुत्या हो जाओ और तुम जुद्ध करो कर्तव्य कर्म है स्वधर्म है तुम्हारा और विगत जो रहो तुम्हारा अंदर में जो एक किस्म का शोक आ रहा है अफसोस आ रहा है दुख आ रहा है कि हमारा ये गलती हो रहा है विगत जरा माता तुम्हारा अंदर में जो ज्वलन हो रहा है विवेक का अविवेक ये तो विवेक जो है वास्तव भगवान का कीपा के द्वारा विवेक जागृत हुआ अर्जुन को अविवेक ही बोले तो भी अपराध होगा क्योंकि अर्जुन तो भगवान का पार्षद है तो ये बोलना ठीक होगा कि विगत जरो भूत्वा माने शोक सुन्न हो जाओ अर्थात अर्जुन जो पश्चाताप करे ये करना उचित नहीं है ये हम नहीं करेंगे ये सब जो बात है ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी स्थिति में खड़ा कर दिया और अर्जुन को उपलक्ष्य करके इतना सारे उपदेश को दे हमारा सामने रख दिया इसीलिए भगवान इस श्लोक को बोला कौरता ईश्वर है सारे क्रियाक्रम तो प्रकृति प्रकृतिक क्रियामानी जो बोला है ये तो प्रकृति बद्धजीवी को क्रियाक्रम में लगा के रखा प्रकृति किसका है ठाकुर जी का है जब दुर्योधन मरने का टाइम पे जा रहा था उसका उरु भंग हो गया तब एक बात बोल के गया था दुर्जोन बोले हमारा पाप कर्मों करने का जो इच्छा है हम इसको निवृत्ति नहीं कर सकता जनाति धर्मम नौच में प्रवृत्ति जनाति अधर्मम नौचो में निवृत्ति हम धर्मो क्या है जानता है लेकिन हमारा रुचि नहीं होता अरम, अधर्म क्या है वो भी जानता है लेकिन अपने को रोक नहीं पाता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीथिंग डन बाय सुप्रीम लॉड प्रकृतिक क्रियामानी तो है ही है लेकिन सारे क्रियाकर्म कौन कराता है ईश्वर का जो तमाम ये जो प्रभाव है जगत में अनंत इन्फिनेटी वर्ल्ड में करता ईश्वर है ज्ञानी व्यक्ति क्या देखता है ज्ञानी व्यक्ति जो होता है तब उसको अनुभव में आता है कि कर्ता ईश्वर है हम नहीं संसार करने का बाद भी वैष्णव लोग बोलते हैं संसार तो हमारा नहीं है संसार तो ठाकुर जी का है। संसारे को रही वह सेवन हाँ नहीं वो कॉले रो भोगी जितना संतान आदि है बीवी बच्चा सब ठाकुर जी आपका है मेरा नहीं है ऐसा संसार करो तो उसमें आपका बहुत संसार करो कोई रोक टोक नहीं है इससे बंधन नहीं होगा क्योंकि आपका संसार जो है जगत का मंगल कारक होगा क्योंकि आपका जो बाल बच्चा है आपका जो भक्ति है आपका जो अनुभव है दूसरा आदमी सीखेगा आपसे तो ज्ञानी व्यक्ति देखते ही ईश्वर करता है इनका ही उद्देश्यों में प्रेरित होकर मैं भित्तो नौकर जैसा काम जैसे ब्रह्मा जी ने बताया था उसका पोता सत्यव्रत को प्रिय व्रतों को देखो हम शंकर सब भगवान का द्वारा आदिष्ट होकर अपने अपने क्रियाक्रम में लगे हुए ये हमारा सेवा है ठाकुर जी दिया है ऐसा अगर विवेक बुद्धि लेकर तुम समस्त कर्मों सब हम मुझ में हम हमारा लिए अर्पण कर दो भगवंते ऐसा बुद्धि लेकर सारे क्रिया कर्म जो है हमको दे दो अर्पण कर दो और कामना सुन लो ओ ममता सुन कामना सुन अंदर में कोई कामना वासना उत्पत्ति ना हो ऐसा हो होके कर्म करो और ममता मतलब इसका कोई आसक्ति ना रहे कामना और ममता दो एक चीज नहीं है कामना मतलब आपका हृदय के अंदर तरह तरह का चाहत पैदा होता एंड ये चाहत जो है इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर सेंस ऑगन आपका अंदर में जो भावना आया है काम पैदा हुआ है आपका इंद्रियों के द्वारा रिफ्लेक्टेड होके जगत में प्रकाशित होता है, है ना मन में जो कामना आया वो तो अंदर में रह तो देखा नहीं पाए उसका ही प्रकाश होता है इंद्रियों के द्वारा बाहरी जगत में प्रकाश हो जाता है कामना आया है कामना आने का बाद कामना पूर्ति के लिए आपका सेंस ऑर्गन का जरूरी है क्योंकि विदाउट सेंस ऑर्गन यू कैन नॉट एंजॉय इंद्रिया और मन बगैर आप एंजॉय नहीं कर सकते हो मन में तो इच्छा आया है लेकिन एंजॉय कैसे करोगे अगर इंद्रिया आपका पास नहीं है मन अगर आपका पास नहीं है हाउ टू एंजॉ समझो मेरा बात तो मन में जो कामना वासना को जो भाव आता है कामना उत्थित होता है इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर सेंस ऑर्गन तुम्हारा सेंस ऑर्गन के द्वारा प्रकाशित होता है तो कामना मत करो किसी किस्म का कामना व सुना मत रखो और किसी भी कर्म करो तो ममता सुन ममता ममता हो के निराशिर निर्ममो निराशिर मैंने आशा मत करो निर्मो ने ममता सुन लो समझा मेरा बात ऐसा करके तुम शोक तय कर तुम्हारा अंदर में बेकार का जो शोक आया है इस शोक को तैग करो और हम कह रहे हैं कि बहुत खूब जोर युद्ध करो युद्ध करो कुछ नहीं होगा तुम्हारा लेकिन जो टेक्निक बताया ऐसा मुताबिक करो युद्ध जरूर करो खूब करो युद्ध कुछ नहीं होगा तुम्हारा लेकिन जो टेक्निक बताया ऐसा करो जो पद्धति बताया और भगवान श्री कृष्ण इसके बाद ऐसा सुंदर भाव को प्रकाश किए बड़ा इसमें विश्वास आना विश्वास आने का बात है विश्वास आना जरूरी है इसमें कि जे में मतम इदम नित्यम अनुतिषंत मानवा जे में मतमिदम नित्यम अनुत्तिषंत मानव श्रद्धावंतो अनुस्वयनों मच्चते ते ओपि कर्म भी जो व्यक्ति हमारा ये जो कौशल बताया कर्म करने का जो कौशल बताया जो पद्धति बताया इसको जो नित्य हर बकत इसको ध्यान में रखते हुए सब क्रिया कर्म को करे जे में मतम इदम इदम मतम हमारा जो आपका सामने जो पेश किया जितना सारे सिद्धांतों जितना सारे विचार इसको 100 परसेंट ध्यान में रखते हुए श्रद्धा लेकर जो अगर क्रियाक्रम को करे और वो भी हमारा ऊपर हमारा ऊपर जो असुआ माने ईर्षा करे गुरु वैष्णव भगवान का ऊपर अगर ईर्षा आ जाए बस उसका तुरंत इधर सत्य इसलिए हमारा ऊपर कोई ऐसा भाव आ जाए थोड़ा ईर्षा जैसा अरे वो ऐसा बोलता ही है ऐसा ना आए ऐसा आने से मुश्किल इसलिए बोलते श्रद्धा बंतो अनसुंतो असुवा ना करे अनसुयंतो मुच्चंत अभिकर्मा भी वो व्यक्ति भी पूरा कर्म फल का जो रिएक्शन है उससे छुटकारा मिलेगा सारे रिहाई हो गया होगा जितना भी कर्म करे समझा मेरा बात उसका पूरा जितना भी कर्म करे उसका कोई कर्मों का बंधन नहीं हो सकता मुच्चंत कर्म भी कर्म भी बोलते कर्म का जो बंधन है उससे कर्म भी जबकि निशिंग भगवान प्रहलाद महाराज को एक वचन दिया था बड़ा सुनने का लायक है प्रहलाद महाराज निशिंग भगवान के सामने है स्तुति कर रहा था और निशिंग भगवान ने कहे भगवान ने कह दिए कि तांचो मांच शरण काली कर्म बंधात प्रमुचते तुम्हारा और हमारा ये दोनों का जो बाद कोई अगर चिंतन करे बोले वो तुरंत कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तांचो मांचो स्वर्ण खा ले तुम्हारा और हमारा विषय के विषय में जो चिंतन करेगा वास्तविक चिंता। अंदर में वास्तविक चिंता। वास्तविक चिंतन इसलिए बोला कि चिंतन तो बहुत आदमी करता है बोल दिया लेकिन वास्तविक चिंतन उसको अनुभव के साथ चिंतन त्वांचो मांचु शरण काले कर्म बंधाद प्रमुचते प्रकृष्ट रूपेण अमुचते खाली मुच्छते नहीं कर्म फल को छुड़ा दिया कर्म फल का जो सीड है उसका जो बीज है अंदर में रह जाए वो भी खतरा है आज नहीं तो काल उससे निकलेगा <coughs> <coughs> जैसे कोई ब्रज में देखा जाता है किसी खेत में गेहूँ बोया गेहूँ काट लिया और एक महीना देर महीना उसको सूरज का ताप में उसको रख दिया ड्राई हो गया उसका बाद जला दिया हवा चल रहा है जलाने के बाद खेत में जहाँ जला दिया वो तो पूरा खेत एक से दूसरा जलते देखे हो गांव में एक, एक जला दिया दूसरा जलते।, जलते जलते पूरा खेत में जितना सारे बड़ा हुआ था वो जड़ पूरा जल की खा खो गए क्योंकि अगर ऐसा ना करे छोड़ दे तो बारिश आएगा फिर उसका अंदर से निकालेगा समझे मेरा बात तो कर्मबंधात प्रमुचत इसका माननीय है प्रकृष्ठ रूपे नमुच्चते अर्थात कर्मबंधन से तुमको छुड़ा देगा तो मामूली बात है लेकिन कर्मबंधन का रूट आसक्ति तुम्हारा अंदर में और नहीं आएगा समझा मेरा <coughs> जे जे तू तूतद अनुसूयन तो ना षति मे मत सर्वज्ञान स्थानो विधि नष्ट नस, नष्टानो अचेत सहा ये तू एतद अभ्यु हमारा ये जो सिद्धांत तो हमने बताया विचार अर्जुन तुम्हारा सामने बताया जो व्यक्ति मेरा ऊपर हिंसा करके वो ऐसा बोलता ही छोड़ तो बोलना ही उसका काम है जो हिंसा करे ईर्षा करे आ करके जो हमने उपदेश किया जो हमने रास्ता बताया उसको पालन ना करे और वो सर्वज्ञान सर्वज्ञान विमूणांग स्थान उसका सर्वज्ञान सर्वज्ञान विमूणो मैंने किसी भी ज्ञान का उसका पूर्ति प्राप्त तो नहीं होगा क्योंकि भगवान का साथ ईर्षा किया भगवान का साथ गुरु वैष्णव का साथ जब तुम भगवान का साथ गुरु वैष्णव का साथ जब तुम ईर्षा करोगे तुम्हारा सारे ज्ञान लुप्त हो जाएगा साक्षात देखा है चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु जब गोपी गोपी बोल रहा था और बोले ए गोपी क्यों बोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलो महाप्रभु मारने तो वहाँ से वो लोग भाग के गए पाठ पाठ पाठशाला में और गोष्ठी बनाया भले नित भले जो है निमाई का बड़ा हिम्मत हो गया चेतन माप भगवान उसका बारे में सारे लड़का टीम बनाया ग्रुप बोल के बोले ये, ये निमाई का बड़ा हिम्मत हो गया मारने आया है चलो हम लोग मिल के उसको पीटेंगे भगवान को पीटेंगे भले आज से वो उल्टा बल्टा करे तो बस पीटेंगे जब ये विचार आया भगवान को पीटेंगे बस बहुत दिन से पढ़ रहे बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे है सब पढ़ाई लुप्त हो गया कुछ याद नहीं आ रहा है वैष्णव अपराध के द्वारा हमने देखा वैष्णव अपराध के द्वारा देखा हमने बहुत सिद्धांत ज्ञान तो हो गया सेवा कर रहे बस अपराध किया तो वही व्यक्ति अब कोई ज्ञान नहीं आ रहा है सिद्धांत तो स्फूर्ति नहीं हो रहा है आंखों का सामने देखा पहुपात का टाइम में भी यह प्रमाण है पहुपात का चरण में अपराध करके बड़ा बड़ा विद्वान जिन्होंने पहुपात का आशीर्वाद के द्वारा बड़ा कितना सारी रचना किए भाषण किए सब लुप्त हो गया वही व्यक्ति उल्टा कथा बोल रहे एक ही व्यक्ति जिसका भाषण सुनने के लिए हजारों आदमी आता था विद्वान कब ये व्यक्ति ये भक्तों कब भाषण देगा अमुख प्रभु का भाषण कब होगा सब बड़ा बड़ा विद्वान लोग डायरी फायरी लेके बैठ जाता था कब आएगा कैलकाता यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल इधर उधर बड़ा भाषण हल्ला मच जाता वो व्यक्ति कब भाषण देगा वही व्यक्ति गुरु का चरण में वैष्णव के चरण में अपराध किया तो उसका दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया बस वो जो इतना बोलता था सब लुप्त हो गया अब कुछ स्पूर्ति नहीं हो रहा है उल्टा पलटा आंखों का सामने इसको ध्यान देना ज्यादा सा भी जाने अनजाने में कुछ हो जाए गुरुविष्णु वैष्णव का अवज्ञा हो जाए तो सत्यनाश और ऐसा नहीं है कुछ तो ये जो बताया सर्वज्ञान विमोण सर्वज्ञान विमूर होकर बोला नष्टानो विनष्ट विधि सारे उसका बुद्धि शुद्धि सब विनष्ट हो सबसे हो जाते जब हमारा ऊपर हिंसा करके ईर्षा करके ये मत जो हमने सिद्धांत तो बताया हमने जो इतना तक उपदेश किया इसको ना पालन करे तो उसका सारे खत्म सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानबाणी प्रकृति जानती भूताने निग्रह किणी सो प्रकृति सदृश निज प्रकृति अनुप चेष्टते कार्यते भूताने प्राणीगण प्रकृति जानती प्रकृति का अनुकरण करते हैं निग्रह निरोध निपीड़न किंग करी प्रकृति का ऊपर जोर जबरस्ती अपना हुकुम चलाए होगा ही नहीं प्रकृति का ऊपर जितना सारे हुकुम चलाओ तो आपका ऊपर उल्टा लात आ जाएगा वैज्ञानिक लोग प्रकृति का ऊपर जितना सारे जोर जबरस्ती कर रहा है उसका पूरा रिएक्शन आ रहा है तमाम दुनिया में प्रकृति का ऊपर कभी जोर जबस्ती मत करो प्रकृति को रहने दो प्रकृति का ऊपर जोर जबस्ती करोगे तो आपका ऊपर लात आएगा ऐसा लात आएगा मर जाओ इसे भगवान कह रहे हैं कि सदृशन चेष्ट सस्या जैसा उसका पूर्व संस्कार है प्रकृति सस्या अर्थात प्रकृति बैचैन सदृशन चेष्टते सस्या प्रकृति वही प्रकृति का अनुवर्तन करते हैं ज्ञानवानी प्र, प्रकृति जानती भूता ने निग्रह किम करी ज्ञानवान व्यक्ति भी अपना प्रकृति के अनुसार क्रियाक्रम करने के लिए चेष्टा करते हैं अपना प्रकृति का खिलाफ़ काम करे तो ये खतरनाक है ज्ञानवान व्यक्ति भी अपना प्रकृति के अनुसार संस्कार प्रकृति के अनुसार कर्मों करे और प्राणीगण जितना सारे प्राणी हैं सब अपना संस्कार के अनुसार प्रकृति का अनुवर्तन करते हैं प्रकृति जैसे चलाता ऐसे है वैसे चलते हैं इंद्रियों निग्रह करके क्या करेंगे कुछ नहीं होगा इसमें एक अद्भुत चीज़ है भक्तिविन्द ठाकुर बहुत जगह ये सब व्याख्या किए हैं ये जे अपना प्रकृति ज्ञानवान भी अपना प्रकृति के अनुरूप कर्म करे इसको अगर सब ध्यान में रखे पूरा समाज तो समाज में उल्टा सीधा कुछ नहीं हो हो, हो, हो सकेगा अगर ये नियम को ध्यान में रखे बचपन से किसी बच्चा जन्म होने का बाद जन्म होने का बाद उसका संस्कार कैसा है उसका प्रकृति कैसा है ट्राई टू फॉलो इट इसके अनुरूप इसको अगर व्यवस्था कर दो तो उसका जो क्रियाक्रम आएगा एक्सेलेंट जैसा हमने उदाहरण दिया था आज से पाँच दिन पहले विदेश में जो प्रकृति का अनुसार उसको काम में लगाने का जो व्यवस्था टेक्नोलॉजी ये भी एक किस्म का टेक्नोलॉजी बोला जाए ये कहाँ से आया बोले ये भारत से आया गीता का जो ये बताया इसको ही वो लोग लेके अप्लाई कर रहे हैं बट यू आर फुल आप अप्लाई नहीं कर सको। वो लोग बचपन से देखता है एक बच्चा का नेक कहाँ है उसका प्रकृति कैसा है उसको बड़ा ध्यान से बिहेवियरल साइंस बिहेवियरल साइंस है व्यवहार का ऊपर विज्ञान है उसका ध्यान देकर साइकोलॉजी उसको देखते हैं बस उसी के मुताबिक उसको जो उसका इंटरेस्ट है उसी स्ट्रीम में उसको दे देते हैं तो स्वाभाविक उसका तरक्की हो जाए एक्सेलेंट इसीलिए विदेश में ज़्यादा तरक्की हो रहा है बस यही टेक्नोलॉजी किसी का खेलकूद में टेक्निक उसका अगर स्वभाव है तो वो उसको चुन के उसका सुविधा दिया जाए सपोज़ कि गो गरीब लड़का है गरीब घर का उसको सरकार से ले जाएगा उसको खिलाएगा पिलाएगा पूरा ट्रेनिंग देगा बाद में जाकर वो बनेगा कुछ और हमारा इंडिया में क्या होता है भारत में जबकि ये भारत का ही नियम है लेकिन उधर सक्सेस हो जाता क्यों इधर हिंसा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ डॉक्टर हरोोगोविंद खुराना नाम सुने होंगे डॉक्टर हरोगोविंद खुराना जो जेनेटिकल जेने, जेनेटिकल फैक्टर के ऊपर रिसर्च किया था पंजाबी हरगोबिंद खुराना उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अपील किया हम जेनेटिकल फैक्टर के ऊपर रिसर्च किया आप अगर थोड़ा बहुत सहायता करो तो हम ये रिसर्च एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा आप थोड़ा बहुत ऐसा सुविधा दे दो हमको हमारा पास साधन नहीं है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारा पास कुछ साधन फाधन नहीं है आप करो कुछ करो गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं दिया तो उन्होंने तुरंत अमेरिकन गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन किया हमारा ये रिसर्च कर रहा है हम इतना दिनों से इसमें ऐसा ऐसा स्टेज पर आ गया और थोड़ा वो सुविधा मिले थोड़ा वो सुविधा मिले तो हम रिसर्च करके सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपका पास सुविधे कुछ सुविधा अगर दे सकोगे तो हम जाएंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट बोला आज ही आ जाओ आज कल नहीं आज आ जाओ यही फराक है हो गया बस तुरंत रिसर्च करके निकाल दिया है तो इंडियन साइंटिस्ट है तो इंडियन साइंटिस्ट लेकिन जब नोबेल प्राइज पिया नोबेल प्राइज मिला तो अमेरिका का सम्मान हुआ है तो इंडियन साइंटिस्ट लेकिन लेकिन जब नोबेल प्राइज मिला तो खबर का कागज में आया अमेरिकन वन अमेरिकन साइंटिस्ट नेम हरे गोविंद पुराना ही इज विनिंग नोबेल प्राइज फॉर दिस ईयर दिस स्ट्रीम क्या दुर्भाग्य की बात है इतना ईर्षा हिंसा भजन राज्य भी, भजन में भी एक एक व्यक्ति का भजन का तरक्की हो रहा है ठाकुर जी का गुरु का कृपा भगा दो उसको उसको रखो तो मेरा इज्जत जाएगा मेरा सम्मान नहीं आएगा आदमी तो उसको सम्मान करेगा कितना नीचा विचार है कितना नीचा ये सब लोग सम्मान प्राप्त कर रहा है जो भी है चलो दुर्भाग्य की बात है अब इधर बताया गया चौतीस नंबर श्लोक में जिसको तुम संस्कार बोलोगे हम अभी एक बात बार बार बताए ना अपना संस्कार के अनुसार क्रियाक्रम में अब ये प्रश्न आएगा आप बोल रहे हो प्रकृति का अनुवर्तन करें अभी बोल रहे हो कि संस्कार दोनों किस्म का बात हो गया बोले बात दोनों किस्म का नहीं हुआ एक ही बात हुआ जो आपका पहले जन्म का संस्कार है जो आपका पहला जन्म का संस्कार है इस जन्म में आ गया क्या एक प्रकृति का त्रिगुण का त्रिगुण का प्रभाव के बिना आया था पूर्व जन्म में तुम्हारा जो संस्कार ग्रो किया था और मरने के बाद यह संस्कार इस जन्म में आया है मेरा कहने का मतलब है जो पूर्व जन्म में आपका जो संस्कार आया था ग्रो किया था वो क्या आपका प्रकृति का त्रिनगुण का प्रभाव के बिना आया था अर्थात प्रकृति इसका पीछे कारण तो एक ही बात है स्वभाव स्वभाव संस्कार से आता है स्वभाव जो है संस्कार से आता है अबार भक्ति मिनोद ठाकुर जी ने बताया संगो ही स्वभावे मूल संगो जिस संग, जैसा किसीम का संग करोगे वही आपका स्वभाव का मूल है संस्कार स्वभाव मतलब संस्कार भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि आपका जो स्वभाव है ये जो पहले जो सा, सा, जो संग किया संगो ही स्वभाव मूल संगो ही संग ही स्वभाव का मूल है विचार करो तो यही आएगा जैसा जैसा संग करोगे अगर इस जन्म में भगवत प्रति हो जाए तो अच्छा है अना करोगे तो जैसा संग किया वैसा व्यवस्था हो जाएगा चौंतीस नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रिय से इंद्रिय स्वार्थे रागो देशो व्यवस्थितो तयोर न वसम आगछे तु तो ही अश्व परिपंथिनो जितना अपना एक एक करके इंद्रिया हैं एक, -एक इंद्रियों का भोगने का विषय एक एक विषय है है ना एक एक इंद्रियों का इंद्रियों स्व इंद्रिय स्वार्थ जितना सारे इंद्रियों सब है एक एक करके एक एक इंद्रियों का भोगने का विषय एक एक चीज है आंखों का भोगने का विषय रूप कानों का विषय है सुनना, ऐसा करके एक एक इंद्रियों का एक एक का भोगने का विषय है इंद्रियों से इंद्रियोस्वार्थ सब इंद्रियों को सारे इंद्रियों को 100-100 विषय इसमें उसका स्वाभाविक राग और देश रहेगा मेरा बात समझ में नहीं आया आपका जो एक एक इंद्रिया हैं, एक एक इंद्रियों का एक एक विषय के ऊपर उसका आकर्षण विकर्षण है आंखें का द्वारा रूप दर्शन का विषय है और आँखों के द्वारा कोई कुत्सित वस्तु ऐसा आँखों मोड़ लेते हो सुंदर वस्तु देखो तो अरे कैसा सुंदर है आर अगर देखने का लायक नहीं है तो विभत्स है तो आ, आ, ऐसा बोल तो ई दर्शन का क्रिया दो प्रकार हो गया एक तो है एट्रैक्शन एंड रिपल्शन कौन इंद्रियों का बात बोलोगे कान श्रवर्ण मधुर है आहहा और कान को बढ़ाते कितना सुंदर संगीत है और आपको सुनने का अच्छा नहीं लग रहा है कहाँ से याद आए कान बंद कर दो बने। नाग जो है सौगंध लेने के लिए बेस्ट है लेकिन दुर्गंध आ गया आह, कैसा दुर्गंध आ रहा तो एट्रैक्शन एंड रिपोर्शन जो है स्वाभाविक है है ना हर इंद्रियों के लिए अनुकूल प्रतिकूल जब विषय है अट्रैक्शन रिपोर्शन तो अनुराग और विदेश राग देश व्यवस्थितो अवसम्भावी व्यवस्थितो मन इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर यू व्यवस्थितो अवसम्भावी एक एक इंद्रियों का जो एक एक विषय है एक एक इंद्रियों जो एक एक विषय का अनुवर्तन करता है इसका अनुकूल और प्रतिकूल जो भाव है इट इज क्वाइट नेचुरल अवसम्भावी ये आपका करने का कुछ नहीं तो इसमें क्या है तयोर अब आज जो इंद्रियों का बस में आप चले जाओ तो आप गुलाम बन जाओगे अगर इसी जो भाव हमने बताया इसका ऊपर भरोसा करके आप सारे इंद्रियों का गुलाम बन जाओ गुलामी करो तो यह ठीक नहीं है इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों का बस में मत जाओ ये तो स्वाभाविक तुमको कुत्ता बनाएगा तुमको तोड़फोड़ देगा तुम्हारा खींच के ले जाएगा तुम इंद्रियों का बस में मत जाओ, तयोर बसम नौ अगछेद, इन इंद्रियों का वशीभूत मत हो इंद्रियों का वशीभूत हो जाओगे तुम तुमको गुलाम गुलाम बना देगा सावधान और ये सब जो इंद्रिया हैं जीवों का शत्रु विघ्न कारक फिर से श्लोक को बताए दौड़ाए इंद्रियस्व इंद्रिय स्वाथे इंद्रियस्व इंद्रिय स्वाथे रागदेशौ व्यवस्थितो तयोर तो नशम आगछे तौ तो ही अश्वपरिपंथीन ये उचित नहीं है जीव इंद्रियों का बस में जाके गुलाम बन जाए ये उचित नहीं है सावधान हो जाओ आत्मवश में लाओ इंद्रियों को तुम्हारा कुत्ता बना ले वो कुत्ता को बोले बैठ जा टॉमी तो बैठेगा कुत्ता को पालतू कुत्ता क्या करता है भोग बैठ जा बैठ गया आपका इंद्रियों का ऐसा करके करो बसीबूत कर दो तो आपका अंदर में काम आने चाहे सावधान बैठ जा भगवान भगवान का शास्त्र साधु का संग इसके द्वारा यू कैन कंट्रोल योर माइंड अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे है संप्रसिद यो पद्धति है और बाद में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर एक बात कहे तमाम जगत को इसको अब ध्यान देना जरूरी है श्रेयानु श्रेयाणुसधर्मो श्रेयानु विगुण श्रेयाणुस्धर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठिता सधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः फिर से कह देते ध्यान से सुनो श्रेयानु श्रेयाणुसधर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठिताधर्मन श्रेयः परधर्मो भयावहः इसका व्याख्या काल हो पाएगा वांछा वाछा कल्पतरोष्य कृपा सिंधु भ्यो पाविभ्यो भ्यो नमो नमः